अक्लिष्ट तो तो प्रकार की हैं। अच्छा उसमें हमारे इस में वो पीछे कर दिया है। इसने अंतर इस वाले भाषा में कर दिया है सूत्र पांच के अंदर दे दिया है ताक्लिष्टा अक्लिष्टाशा पंचधा वृत्त वे क्लिष्ट अक्लिष्ट भेदों वाली पांच प्रकार की वृत्तिया है इसको पांचवें सूत्र के भाष्य में पीछे दे दिया चलो उत्तर का ठीक है सूत्र है। बोलते हैं प्रमाण विपर्य विकल्प विकल्प निद्रा स्मृतय तो पहले यहाँ कर दिया प्रमाणम च विपर्यच विकल्प निद्रा च स्मृति बहुवचन कर दिया प्रमाण विपर्य विकल्प निद्रा स्मृत समस्त पद हो गया बहुचन के आदमी हो तो ये पांच इनके नाम बता दिए पहली वृत्ति का नाम प्रमाण है दूसरी का विपर्य तीसरी विकल्प चौथी का नाम निद्रा है और पांचवी का नाम स्मृति है तो, में दिया बहुचन बहुचन्मये पाँच भाषा बस केवल नाम गिना दिए अब आगे आगे बताएंगे एक एक करके आगे चलते हैं प्रत्यक्ष, प्रत्यक्षुमान आगम प्रमाणानी तो यहाँ पर भी उसको लगाते हैं प्रत्यक्षम चनुमानम च आगमा च बहुचन करते हैं रामा रामाव रामा, रामा अंत्य के साथ बन जाता है उसका आगम अंतिम वाला है पुल्लिंग में है तो आगमाह, प्रमाणानी प्रमाणम प्रमाणे प्रमाणानी बहुचन में हो गया प्रत्यक्ष अनुमान अनुमानगम यह वृत्ति कहलाते हैं इनको प्रमाण वृत्ति कहते हैं अतुना भाष्य पटत्य इंद्रिय प्रणालिकित्त बाह्य वस्तुपराग तद विषया सामेष आत्मनाथ से विशेष उदाहरण लिखित प्रत्यक्ष प्रमाण पढ़ते फलिष्ट फलि तो ये इसके भाष्य की पंक्ति है इंद्रिय प्रणाली का इंद्रिय का जो माध्यम है पहले पीछे चलते आत्मा आत्मा के साथ बुद्धि बुद्धि के साथ मन मन के साथ इंद्रिया इंद्र के गोलक के साथ जो बाहर के पदार्थ हैं प्रसादी हैं। इस प्रणाली के माध्यम से चित्त का चित्त कहते ही सब आगे बुद्धि बनाली सब आगे हैं। चित्त मन यहाँ से पर्यायवाची होते हैं योगदर्शन में तो चित्त कहो मन कहो इसका बाह्य वस्तु बाहर कोई पुष्प आदि रखा हुआ है या कोई गंध वाला पदार्थ है उस वस्तु के साथ उपराग होने से संबंध होने से तद विषया उस विषय वाली कोई भी वस्तु होती तो उसमें दो विशेषता हुआ करती है सामान्य और विशेष सामान्य धर्म होते हैं विशेष धर्म हुआ करते हैं तो हर वस्तु में सामान्य विशेष का व्यवहार हो जाता है ईश्वर आदि तो भिशेश तो को अलग कर दो ईश्वर तो केवल विशेष ही विशेष हैं तो सामान्य जो वस्तु हमको दिखाई पड़ती है पुष्प आदि में इनमें सामान्य धर्म भी और विशेष धर्म भी है विशेष भेद करने वाला है और फूल बहुत सारे तो पुष्प जाति में चला गया सामान्य हो गया तो देखो कैसे ये दर्शन परस्पर जुड़े हैं वैशेषिक पढ़ा सामान्य विशेष यहाँ भी सामान्य विशेष आ गया सामान्य धर्म और विशेष आत्मा स्वरूप वाले अर्थ का वस्तु तत्वों का विशेष गुण का अवधारण कराना प्रधान रूप से ऐसी जो वृत्ति है उसको प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं प्रत्यक्ष प्रमाण में वस्तु के विशेष धर्म का बोध हुआ करता है अनुमान में सामान्य है हाँ आग है धुआं दिख रहा आग है आग वो किसकी है लकड़ी की है, है किसी ने वहाँ कोयला जला दिया है किसी ने वहाँ पेट्रोल डाल दिया है क्या वो कूड़ा कुछ भी हो सकता है केवल आग इतनी इतनी जानकारी है अनुमान में तुमको देख करके और जब सामू जाकर देखते हैं यहाँ तो लोगों ने जो भयंकर दुर्घटना कर रखी क्या क्या जला रखा है तो प्रत्यक्ष में विशेष धर्म का बोध होता है अनुमान में सामान्य का बोध होता है और वस्तु में दोनों धर्म हुआ करते हैं सामान्य भी विशेष भी होते हैं तो प्रत्यक्ष प्रमाण की विशेषता है कि वो विशेष अवधारण प्रधानावृत्ति विशेष गुण को अवधारण कराने वाली प्रधान रूप से ये प्रधान वृत्ति कह दो ये प्रत्यक्ष प्रमाण कहा जाता है पंक्ति लग गई सामान्य रूप भी होता है विशेष भी होता है ऐसे अर्थवस्तु पदार्थ का विशेष गुण को अवधारण करने वाली प्रधान ये प्रधान वृत्ति हो गई प्रत्यक्ष और दूसरी वाली अपेक्षा से अनुमान में गौण जान होता है मुख्य ज्ञान नहीं हो पाता पूरा तो उसको प्रत्यक्ष प्रमाण कहते हैं उसका फल क्या होता है बताया फलम अवशिष्ट पौरुषेय चित्तवृत्ति बोध प्रत्यक्ष प्रमाण का फल ये है कि जो हम रूप रसादी पदार्थ को देख रहे हैं जान रहे हैं उसका अवशिष्ट एक होता विशेष अविशिष्ट अर्थात था। उसका जान होना जो जो पदार्थ जैसा है उसका वैसा ही जान होना कुछ विशिष्ट नहीं होना है कुछ उसमें भेदक नहीं है जो पदार्थ जैसा उसका ही अविशिष्ट जान हो रहा है यथावत जान होना यथावत जान लेंगे किसको उसको पौरुष पुरुष पुरु पुरु उस में होने वाला चित्तवृत्ति बोधा उस चित्तवृत्ति का बोध होना किसमें पुरुष में होता है कैसा होता है।, है जो पदार्थ जैसा है उस जैसा उससे विशिष्ट नहीं होता है कि है तो पुष्प और उसको लग रहा है कि ये तो आम है ये हो गया, विशिष्ट हो गया। ठीक है? उस जैसा। क्या अविशिष्ट हो गया विशिष्ट में उससे कुछ विशिष्ट हो जाना तो विशिष्ट नहीं होता है उस जैसा ही होता है यह है अंतिम अविशिष्ट अर्थ हो गया तो जो उसने देखा अक्षय पुस्तक को देखा या किसी गाय पशु को देखा उसका जो ज्ञान हो गया किसका विशेष धर्म का सामान्य क्या न विशेष का तो ये पुरुष पुरुष में होने वाला पौरुष जीवात्मा के लिए जीवात्मा में होने वाला चित्तवृत्ति बोध ये उसका फल है यथावत पदार्थ का जाना जाना जाना आगे कहते हैं बुद्धे प्रति संवेदी पुरुषा यदि वह आत्मा स्वयं तो देख सकता नहीं है बुद्धि को ही देखता है और बुद्धि का प्रत करता है जो बुद्धि दिखाती उसी को देखता है क्योंकि आत्मा अपने आप देखने में समर्थ नहीं है बुद्धि अच्छा दिखाएगी तो अच्छा देखेगा यदि पीछे से भ्रांति आदि हो गई है तो भ्रांति जान होगा यदि तत्व जान तत्व ज्ञान होगा तो पुरुष तो बेचारा बुद्धि के अधीन है और बुद्धि जैसी दिखाने वाली है वैसे पुरुष देखेगा तो बुद्धि का निर्मण होना जरूरी है तभी ठीक ज्ञान होगा पे पंक्ति देखते हैं बुद्धि प्रतिसंवेदी पुरुष बुद्धि का प्रति पुरुष होता है वृद्धि के द्वारा जो बुद्धि में जान उतरा होता है उसको प्रतिसंवेद करने वाला जानने वाला इति इतिरिष्ट इस, इस बात को आगे चल करके हम कहेंगे जब आत्मा का प्रसंग आएगा तो वहां इस विषय को अच्छी प्रकार बताएंगे कि जीवात्मा कैसे बुद्धि को देख के जान करता है अपने आप में चेतन होता हुआ भी कुछ जानता नहीं है बुद्धि रूपी दर्पण के माध्यम जो इसको विषय दिखाए जाते हैं। उनको देखता है उसमें दो रूप बन जाएंगे या तो वृत्ति बनेगा या वृत्ति वैरूप बनेगा बुद्धि निर्मल होगी तो योग बुद्धि तो वृत्ति वृत्ति वैरूप हो जाएगा यथार्थ ज्ञान हो जाएगा नहीं तो वृत्ति सारूप जो सांसारिक दशा का ज्ञान हो जाएगा तो आत्मा ही दृष्टा है बुद्धि को देखने वाला इसको आगे दूसरे पाद में और अन्यत्र भी विशेष करके इसके वहां पर प्रसंग से बताएंगे जब आत्मा का प्रसंग आएगा दृष्टा वहां इसकी लंबी व्याख्या मिलेगी आगे चलिए अलुण प्रमाण हो गया जी। का प्रसंग आता है अनुमेय संबंधो यह तद विषया सामान्य उत्ती है अनुमान देशांतर तो यहाँ तक है एक अनुमान प्रमाण पहले प्रत्यक्ष प्रमाण को बताया सांख्य में तीन प्रमाण माने हैं प्रत्यक्ष अनुमान आगम योग भी सांख्य का सम शास्त्र है तो यहाँ भी तीन प्रमाण माने हैं प्रत्यक्ष में पहले इंद्रियों से ले लिया है और सांख्य ने सारा विस्तार कर दिया था इंद्र प्रत्यक्ष है फिर मानस प्रत्यक्ष है फिर आगे आत्म प्रत्यक्ष है अनुमेय की परिभाषा कर रहे हैं अनु, अनुमान क्या होता है अनुमेय से तुल्य जाती से अनुवृत्ता लिंग लिंगी का धर्म होता है अनुमान में लिंग जनाने वाला और लिंगी जाना जाने वाला ठीक है ऐसे अनुमेय का अनुमान करने योग्य पदार्थ का अर्थात का। तुल्य जातियों से तुल्य जाति में अनुवृत्ता रहने वाला धर्म और भिन्न जातियों में जातियों से व्यावृत्त पृथक धर्म धूमे का अग्नि का क्या संबंध है तुल्य जातीय संबंध है जहां जहां धुआं वहां पर आग होगी धुए को देख के गधे का जान करना यह व्यावृत्ता हो जाएगा जाएगी ना धूम राशव जानम उसका संबंध नहीं है बादल देख के वर्षा का जान करना यह तुल्य जातीय है पर बादल देख करके कोई आज तो समाधि लगेगी समाधि इसका संबंध नहीं है न बादल देखकर करके आज तो विस्फोट होगा ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है हाँ आग लग रखी कहीं पर उसको देख के कोई व्यक्ति यहाँ तो भयंकर उपद्रव होता वहाँ तो लग जाएगा संबंध है आग देनी कोई दुर्घटना मारकाट हो रही है उसके संबंध है कहीं पर पानी दिख रहा है और बगुलें दिख रहे हैं और हरियाली दिख रहे हैं तो वहाँ पर बगुलों का और हरियाली का तालाब का तो संबंध है जहाँ तालाब वहाँ हरियाली भी होगा आसपास वहां बगुले भी होंगे जलतर पक्षी होंगे ये संबंध उसका है पर तालाब इसलिए वहां पर आग है तालाब इसलिए इससे वहां पर आग होने से तालाब है वो हेतु तो नहीं बनेगा वो व्यावृत्ता हो गया तो विद्या है तो समाधि है इसका अनुगत संबंध हो गया ये व्यक्ति बड़ा धर्मात्मा तो इसलिए समाधि वाला है कौन सा धर्म हो गया पृथक धर्म में अलग होने वाला तो अनुमान में क्या होता है तुल्य जातियों में रहने वाला भिन्न जातियों से अलग होने वाला जो संबंध है यह तद उस विषय वाला सामान्य अवधारणा प्रधान जहाँ सामान्य गुण को प्रधान रूप से निश्चय कराने वाली वृत्ति को अनुमान कहते हैं वहाँ प्रधान में लिया था प्रत्यक्ष विशेष का बोध कराने वाला और अनुमान में मुख्य रूप से सामान्य का बोध हुआ करता है तो सर्वत लगा देना जहाँ जहाँ व्यक्ति नियम लगते हैं भ्रष्टाचार फैला हुआ है तो कुशासन यहाँ अनु संबंध है और भ्रष्टाचार देखकर देख करके बहुत राधा बहुत धर्मात्मा है ये अनुमान नहीं होगा ये व्यावृत्तता है भ्रष्टाचार फैला तो अधर्म फैला हुआ है अनुमान और व्यक्ति रोगी है क्या अर्थ है असंयमी है सीधी बात है चाहे मन से असंमित तो किसी प्रकार की रोगी है तो इसके मन में स्थिरता नहीं है तो इन व्याप्तियों से अपने आप का परीक्षण करते हैं मुमुक्षु है उसका वहाँ व्याप्ति है उसके अंदर बहरा गए तब तो मुक्षु बना हुआ है और तो है नहीं संकल्प है किसी का संकल्प बहुत दृढ़ होता है किसी का संकल्प होता है चलता ही नहीं संकल्प लिया तो हो जाएगा तो ऐसे ही इसकी व्याप्ति देखनी संकल्प असर परमात्मा के साथ जुड़ा हुआ है परमात्मा संकल्पवान है तो उसके साथ जो रहेगा उसका भी संकल्प पूरा हो जाएगा ऐसे लगा ईश्वर विद्वान है तो उसके संग जीवात्मा विद्वान हो जाएगा या भी संबंध जुड़ जाएगा उपासना करता इसीलिए विद्या नहीं पढ़ पाया ऐसा नहीं कह सकते मैं विद्या नहीं पढ़ पाया मैं तो उपासना लगा रहा क्यों उपासना गुणों की होती है परमात्मा विद्वान है ज्ञानी है तो ईश्वर की उपासना करने वाला तो विद्वान होना ही होना चाहिए होना ही कई लोग बोलते हैं हम विद्वान ही हैं योगी है सामान्य ध्यान तो हो जाएगा विशेष नहीं होगा क्योंकि परमात्मा महाविद्वान है उसकी मित्र विद्वान से होगी तभी तो भगवान ने वेद का जान दिया नहीं तो केवल बता देता तीन आत्मा प्रकृति बस हो कहां कटाकट किम कर्तव्य विद्या का फल अलग है निना ना सौख्यम नाम जायते ध्रुवम अतो धर्मार्थ मोक्ष विद्याभ्यासम समाचारे तो इसलिए विद्या से परमात्मा की मित्रता बनती है एतदर से विद्या पढ़ी जाती है और भ्रांतियों का निराकरण भी होता है अब जो वो भ्रांति हो जाएगी विद्या पढ़ा लिखा नहीं है तो उस भ्रांतियों को माने मेरी सिद्धि है सिद्धिवान के लोगों को बताएगा और यदि विद्वान तो है तो भ्रांति घटा कि मैं तो भ्रांति में था ये तो शास्त्र से मिलता नहीं मेरा अनुभव झूठा है तो नहीं, मेरा अनुभव है अनुभव बड़ा होता है शास्त्र से ये तो सारे बोलते हैं ना हमारे महाराज जी का अनुभव है क्या होता है अनुभव कि प्रकाश दिखाई पड़ता में परमात्मा प्रकाश वाला है तो छोटा होता है अनुभव बड़ा होता है तो ये ऐसी बहुत अधिक हो जाती हैं अब देखो जितने ऋषि लोग हैं कोई थोड़ी विद्या पढ़ा लिखा नहीं है सारे सर्वान्न संपन्न लोग है ना सब विद्याओं के जाता है ऋषि लोग आयुर्वेद भी जानते हैं दर्शन विद्या भी जानते हैं योग जानते हैं रुतु का विज्ञान काल विज्ञान नक्षत्र विज्ञान सब के जानकार तब तो दृष्टान्त दृष्टांत आज दिया हुआ है दृष्टांत दिया गया यथा देशांतर प्राप्ते गतिमत चंद्र तारकम चैत्रवत जैसे देशांतर की प्राप्ति होने से गति वाले हैं चांद तारे चंद्रमा उदय होता है और कहाँ स्त होता जगह पर सूर्य पूरे में निकलता है पस्ति व्यस्त होता है ये लोग व्यवहार की भाषा बोली गई है चले भले गति पृथ्वी की सही हो पर देशांतर प्राप्ति तो दिख रही है आप वहां से यहां तक आ गए क्या बिना चले आ गए क्या नहीं चल के आए तो अनुमान में क्या है बिना गति के देशांतर प्राप्ति नहीं हो सकती है सूर्य के सामने पृथ्वी आ गई तो सवेरा हो गया और पीछे हो गई तो रात्रि हो गई तो गति मत है यह अनुमान प्रमाण है सामान्य जानकारी होती है हमने पृथ्वी को कहाँ घूमते देखा है तो पृथ्वी अगर घूमती हूँ तो सूर्य के सामने आने जाने का व्यवहार नहीं होता इसलिए पृथ्वी घूम रही है और तारों की जो स्थिति होती है पृथ्वी के साथ बोला जाता है वैसे तो सूर्य भी गति करता है पर यहाँ मुख्यता देना है कि पृथ्वी के साथ जो गति हो रही है उसके साथ दिखता कि चंद्रमा यहाँ आ गया वहाँ गया सारे गतिशील हैं एक दृष्टान दे दिया उसका पहले वाला अब दूसरा कहा विंध्य अप्राप्ति अगति है विंध्य पहाड़ कभी चलता नहीं वहीं खड़ा रहता है क्या निकला वहां पर गति नहीं।, नहीं है जब क्यों भी गति कर के है साथ धरती के साथ गति कर रहा है पर धरती से बाहर नहीं जा रहा है वो इसलिए उसको अलग स्थान देती है से इसको लोग प्रकार से करने का प्रयास किया कैसे भी कर सकते हैं जैसे प्रतिज्ञा बनाई चंद्रमा और तारे गतिशील है ध्यान सुन प्रतिज्ञा क्या है हनुमान प्रमाण के लिए हेतु देशांतर प्राप्ति के कारण स्थान बदलते हैं यहाँ से वहाँ पहुँचते हैं यह हेतु दिया गया उदाहरण व्याप्ति पूर्वक जहाँ जहाँ पर देशांतर में पहुँचना देखा जाता है वहाँ वहाँ गतिमत्ता अवश्य होती है जैसे कि चैत्र का दर्शन दिया चैत्र को यहाँ वहाँ चलते फिरते देखा तो चैत्र में तो गति है देशांतर प्राप्ति है चंद्रमासी तारों के सामने बता दिया इसी प्रकार विन्ध्य पर्वत कहीं चलता नहीं उसमें अगति है तो व्याप्ति बनाई गई कि जहाँ गतिशीलता नहीं होती है अनुभव व्याप्ति बनाएंगे तो दूसरे वाले व्यक्ति जहाँ गतिशीलता नहीं होती है वहाँ दूसरे स्थान पर पहुंचना भी नहीं होता जैसे विंध्य पर्वत mm. दो प्रकार की व्याप्ति अनुभव व्यतिक हो गई mm. अनुभव में चैत्र का चैत्र चलता फिरता है और विंध्य पर्वत चलता फिरता नहीं है उपनय करो चंद्रमा और तारे दूसरे स्थान पर पहुंचते हैं और चंद्रमा और तारे दूसरे स्थान पर ना पहुँचा था पहुँचते ही हैं पहुँचते हैं उपनय हो गया निगमन अतः चंद्रमा तारे गतिशील हैं चंद्रमा और तारे गतिहीन हों तो ऐसा ये जो व्यवहार आने जाने का नहीं हो सकता है तो व्याप्ति बन गई इसमें गतिशीलता के हेतु से देशांतर प्राप्ति होती है पर्वत नहीं चलता वहीं खड़ा रहता है तो इतनी इसी ने हनुमान को बता दिया क्योंकि अब इसका समाधि वाला मुख्य है इसने अलंबी चर्चा नहीं की जैसे कि न्याय वाले ने अनुमान पूरा बल लगा दिया पूरा अनुमान शास्त्र बना दिया न्याय को वैसे इसने बहुत में बल दिया व्याप्ति बताया सारे तो सामान्य परिचय दे दिया हनुमान लगा लेना जहां जहाँ अधर्म है वहां वहां दुख है दुख अधर्म अधर्म वहां दुख मिलेगा जहा धर्म वहां सुख जहा समाधि वहां पर निर्भीकता स्वतंत्रता जहां समाधि नहीं वहां पर क्लेशों की भरमार है इतना अनुमान कर लेना अब देख कर के जहां व्यक्ति विद्या है तो धर्म भी होगा और विद्या आचरण संपन्न है तो समाधि भी होगी इससे अपना अन्य का अनुमान कर लेना अब तीसरा प्रमाण है तो प्रमाण सूर्य भी चलता है हाँ जी सूर्य की विषय में सोना जाता है अपने या जो आकाशगंगा है आकाशगंगा के साथ सूर्य अपना वो करता है परिभ्रमण करता है और कहीं ऐसे कुछ सुनने पड़ेंगे गए परमाणु इसके तीन करोड़ साल में जिस आकाशगंगा में सूर्य रहता है इसका अपना वो लगा लेता है अपने वाले का जिसको उनकी बात बोलते हैं एनड्रमेडा बोलते हैं इनके अंग्रेजी वाले जिसमें सूर्य अपना है और हम लोग बोलते हैं आकाश बोलते हैं हमारे आकाश मंदाकिनी बोली जाती है अपने यहाँ पर बंदा की नहीं तो उसमें सूर्य है वो अपने पूरे का कर लेता है तो सूर्य भी सब कुछ गति संसार में कुछ भी ठहरा हुआ नहीं है, मंत्र है मंत्र ये जगत्याम जगत जगत्य। कुछ भी ठहरा नहीं परमात्मा को छोड़कर के सब कुछ गतिशील है तो अब तीसरा प्रमाण है आगम प्रमाण पढ़िए आप तेना ज्ञानियों मन जी हाँ तो यहाँ इसमें जो आया बुद्धि के द्वारा देखता है तो इसका कैसे क्योंकि जो भी जान की परिणति है जिसे हम टीवी को देखते हैं कहाँ टीवी के पर्दे को देखते हैं तो जो भी बाहर से आकर के जो बुद्धि पर्दा है मॉनिटर है वहाँ सब जान उभरा करते हैं उन जान को आत्मा देखता है की ये तो अच्छा है ये तो बुरा है ये जितना भी जान आत्मा बुद्धि हम बाहर देख रहे ऐसा लगता है हम नहीं देख रहे हैं ये आंखें बाहर की जुड़ी हुई है पर सारी जानकारी अंदर से हो रही है ये बुद्धि के धरतल पर आपके चेहरे दिख रहे हैं मैं वहाँ देख रहा हूँ जो गंधंधारी सारी वो सब बुद्धि में देखा जा रहा है बुद्धि के पर्दे पर ये रिफ्लेक्शन पड़ रहा है हाँ ये सब बाहर के न आकर के ये वहाँ पर उतर रहा है पर्दे पर, पर वहाँ देखता है कि ये तो अच्छा हो गया बुरा हो गया सुखद है दुखद है और उसको अपना स्वरूप मान लेता है कि मैं सुखी में दुखी हो गया इस भेद को करने लग जाए तो बहुत सारी समस्या दूर हो जाती है दुख वाली ये देखिए मेरा विरोध हो गया मेरा अपमान हो गया मुझको लोगों ने पूछा नहीं मेरा ये नहीं होगा मेरे तो कहता ये क्या है मेरा मैं तो उतना ही उतना हूँ मैं कुछ नहीं गड़बड़ रहा है, ये इस इसको अपना स्वरूप मान लेता है ममिति बंधन और क्या आता है ममिति अक्सर द्वय बंधन कारण महाभारत में आता मेरा बंधन कारण है न मम की आत्मा बोलते हैं मेरा नहीं है तो मुक्ति कारण बन जाएगा सारा झगड़ा इसी बात है ना मैं मेरे का उसे को हटाने के लिए सारा ये प्रसंग चलाया गया है चल रहा है दर्शनों का तो आगम की परिभाषा पढ़िए आप तेना दृष्टो अनुमित पर बोध संक्रांत है शब्द हैदर्थ विषया वृत्ति आगमें पहले तीन दो पंक्ति लगा लेते हैं आप तो पुरुष के द्वारा आप तो कौन है अपने व्याप्तों जिसने पदार्थ को समाधि प्रज्ञा में देख लिया है वह जिसने अच्छी प्रकार से अनुमान कर लिया कि उसको अर्थ अर्थ थी द्रव्य गुण कर्म आगे ना वैसे से द्रव्य गुणकर्म को जिसने अच्छी प्रकार से समाधि प्रज्ञा में जान लिया अनुमान कर लिया दो दो बातें होनी चाहिए वह व्यक्ति आप्त पुरुष परत्र दूसरे लोगों में अपने जान को अपने बोध को संक्रांतय पहुँचाने के लिए शब्द के द्वारा उपदेश करता है कि मैंने भगवान को जाना है आप भी जानो मैंने विद्या पढ़ के लाभ उठाया आप भी जानो जिसने प्रत्यक्ष कर लिया है या अनुमान दोनों को बहुत ऊंचा माना गया है अनुमान करने वाला बहुत व्यक्ति ऊंचा होता है जो अनुमान ठीक से करता है वो शब्द के द्वारा अपने अनुभव को बताना चाहता है संक्रांति अन्य में उसको संक्रमण करना तो उस शब्द के द्वारा तदर्थ विषय उस पदार्थ विषय पुष्प है आत्मा परमात्मा कभी से हो सकता है पृथ्वी आदि का हो सकता है उस अर्थ विषयक वृत्ति श्रोता का आगम है जैसे मैंने आपको कुछ बताया किसी अन्य व्यक्ति ने बताया सत्य सत्य बात बताई बिल्कुल व्यवहार के साथ में तो मेरे लिए तो जो मैंने कहा उपदेश हो गया और आपकी वृत्ति बन गई वो क्या वृत्ति बन गई वो आगम वृत्ति होगी सुनने वाले के लिए जिस व्यक्ति ने श्रद्धा से वाक्य को सुन आप सुन रहे हैं ये आपकी आगम वृत्ति बन रही है दर्शन के विषय में व्यास पंक्तियों के विषय में ये श्रोतो आगम श्रोता का आगम है सुनाने वाले के लिए क्या है उसका अनुभूत विषय है प्रत्यक्ष अनुमान किया हुआ विषय है से असर बक्तरी बक्तरी तो, तो महर्षि बोलते हैं जिस विषय का वक्ता जिसने न तो समाधि प्रजा में जाना है ठीक से न उसने अन हनुमान को अच्छी प्रकार जाना है बस यहाँ तहाँ को सुन के बोल देता है आजकल तो कहते हैं रिकॉर्डिंग क्यों नहीं करनी थी मेरे साथी जो बोलते हैं लोग रिकॉर्डिंग सुन सुन करके जहाँ तहाँ बोलते रहते हैं कि भाई देखो मेरा चिंतन है आप कोई चिंता नहीं है ना कोई अपना प्रयोग है यहाँ हम आपको सुन सुन करके मानते हैं कि भाई ये तो इन्हीं का अपना है किसी भी पच्चीस साल लगा के विद्या में परिश्रम किया है तरह तरह के चिंतन किए हैं बोले रिकॉर्डिंग मत कराओ मत कराओ क्योंकि लोग इसका दुरुपयोग करते हैं तो मैं भी प्राय नहीं करता कराता अभी देखो किसी को थोड़ा लाभ होता है किसी कुछ पे पार्ट छूट गया तो इसे दे दो नहीं तो ये अपने निरंतर ज्ञान को विकसित करते जाओ हर बार नया नया आता है आएगा और पढ़ने वाले इतने अभ्यासी होते नहीं हैं इसमें जाके खोज करनी सबको कुछ जल्दी होते है नहीं जल्दी से हमारा पाठ करा दो शीघ्रता तो कभी कभी शीघ्रता करनी पड़ती है विद्यार्थियों की रुचि देख करके या समय कम होता है नहीं तो पाठ को धीरे धीरे समझ समझ के पढ़ाओ लंबे काल में तो फिर व्यक्ति अनुमान भी करता है और आगे विचार चिंतन करता है पर उद्देश्य विद्या को आगे पहुंचाना है अब मान लो ऐसी स्थिति नहीं है तो ठीक है आगे जानको पहुंचाओ कुछ तो लाभ होगा ही होगा पढ़ाने वाले को लाभ होगा होगा दूसरे भी कुछ लाभ उठाएंगे इसलिए गुरुकुल परंपरा में जब नियम दिनचर्या में रहते तो वहाँ तो कुछ पालन भी हो जाता है अब लोग अपने मनकुल रहते हैं नेट से पढ़ लिया रिकॉर्डिंग सुन ली सुन सुन के छह दर्शन पढ़ लिए सुन लिए न ये नियम का पालन हुआ न फिर संध्या उपासना है और एक मिथ्या मिथ्याभिमान छह दर्शन पढ़ लिए मैंने ये पढ़ लिया सुन सुन के कट लिया लड़ाई का मैदान तैयार हो तो वो लड़ाई का मैदान इसे लड़ाई से बहुत अधिक हो रही है आजकल जिस परम्परा से ना अधिक लड़ाई हो रही है जब मेहनत व्यक्ति पढ़ाई करेगा तो उसके अंदर सात्विकता आएगी तब त्याग संयम कि हमने गुरु से बहुत श्रद्धा पूर्वक विद्या पढ़ी है तो लोगों को भी ऐसे कि अच्छे विद्यार्थियों को श्रद्धा पूर्वक पढ़ाओ ताकि एक परंपरा चले शुद्ध परंपरा मेरे मनुष्य बेगम को जैसी परंपरा स्वामी जी से मिली शुद्ध परंपरा ऐसे लोगों को आगे बढ़ाना अभ्यास कराना तो वो जीवन के साथ जुड़ती जाए विद्या तो इसमें ऋषि तर्पण होता है ऋषि अज्जे होता है ऋषियों की परम्परा आगे बढ़ती है तो पंक्ति कर रहे हैं व्यास की पंक्ति है कि जिस विषय का वक्ता न तुस्ने विषय को समाधि प्रज्ञा में जाना है ना उसने कोई चिंतन वनन किया है ना अनुमान किया है उस व्यक्ति का जो वक्ता है वो अश्रद्धेय अर्थ है उसके जो उसका अर्थ है ना जो बताएगा वो किसी के अंदर बहुत अच्छे से घुसेगा नहीं अश्रद्धेय अर्थ हो गया ना पढ़ा गया अश्रद्धेय अर्थ उस विषय में सुनने वाले की जिज्ञांसु जो व्यक्ति स्वयं अभ्यासशील है उसे पहले प्रोचन कर दो किताब में लिखा वहाँ लिखा है उससे उसकी रुचि नहीं बनेगी उसका तो अनुभव कहाँ तक पहुँचा इसका क्या हुआ इसको और खोलो सामने खुलेगा विषय अनुमान प्रमाण से प्रत्यक्ष प्रमाण से तो उस विषय में रुचि विशेष होती है हम सिर्फ ब्यास जी को पढ़ रहे हैं यहाँ रुचि क्यों विशेष हो रही है ये वक्ता क्या है श्रद्धेय वक्ता है इसने अर्थ को जाना है समाधि परीक्षा में और अनुमान भी किया है दोनों पतंजलि भी हैं और ब्यास जी दोनों ऋषि लोग हैं तो इसको पढ़ने में हमारी सत्ता बनेगी और दूसरा कोई आ जाए कॉलेज का प्रोफेसर मैं पढ़ाता हूँ उसमें नहीं बनेगी ये न खाना पीने इसका वैदिक है इसका भेदभूषा भी वैदिक नहीं है और ये खड़े खड़े खाता पीता का कोई दिनचर्या इसके पास है नहीं और योग दर्शन पर व्याख्यान करने आ गया तो साधक की वहाँ रुचि नहीं होगी हाँ कोई कॉलेज का प्रोफेसर बहुत बड़ा है तो वो अलग विषय है तो अर्थ की उपलब्धि के लिए उस विषय में गहराई तक जाना यम नियम के पालन करो विद्या पढ़ेंगे तो जितना परमात्मा ज्ञान देते हैं अधिक देते हैं ये केवल पढ़ा शब्दों को बोलते रहते हैं शब्दों की व्याख्या करते रहते हैं एक कुन्नी को अपने जीवन से जोड़ता रहता है तो भगवान वहाँ पर कृपा विशेष करते हैं तो ऐसा व्यक्ति असर धेय कहलाएगा जिसने अर्थ को जाना नहीं है अनुमान आदि नहीं किया है उस व्यक्ति का जो आगम प्रमाण सुनने वाला व्यक्ति है वो आगम प्रमाण उसकी बात च्युत हो जाती है उसको आगम प्रमाण नहीं कह सकते हैं अगली पंक्ति है मूल वक्तरी जो व्यक्ति मूल वक्ता है अर्थात यथार्थ वक्ता है जिसने वस्तु को देखा भी है समाधि प्रज्ञा में और अनुमान किया हुआ है उसका जो कथन है वो निरुप्लवाह निर्भ्रांत तो होता है भ्रांति रहित होता है और लोगों के मन में बैठता है इच्छा होती है जानने की प्रवृत्ति की और आगे चलते फिर वो भी परम्परा बन जाती है शुद्ध परंपरा, ऋषियों की परंपरा। तो अब विद्यार्थियों को ऐसे प्रयास करना चाहिए कि हम जो पढ़ रहे हैं हमको भी नियमबद्ध बनना है दिनचर्या खाना पीना जितने भी क्रियाकलाप करते हैं सब जगह शुचिता हो सब कार्यों को समय पर करना और ध्यान उपासना में समय पूरा ठीक लगाना तब ये विद्या समझ में आएगी नहीं तो बस ऊपर पर से रह जाएगी कि मैंने पढ़ लिया है तो सूत्र हो गया प्रत्यक्ष अनुमान आगम ये तीन को प्रमाण कहते हैं तीन की प्रमाण होगी इन तीनों से ज्ञान मिलता है वो प्रमाण ज्ञान हो गया प्रमाण हो गई उससे हमको ज्ञान प्राप्त करना है परंतु उपासना काल में अब कहाँ से गंधा आ रही है वो पुष्प रखा हुआ है कोई आया गया अब वहाँ इंद्रियों का व्यवसाय नहीं वहाँ प्रत्यक्ष नहीं करना है और बादल गरजे तो जट देखे देखो बरसा तो नहीं हो रही संध्या छोड़कर के तो अनुमान भी नहीं करना है और हम संध्या कर कहीं से भजन सुनाई पड़ रहा है संध्या छोड़ के भजन में चल पड़े तो ये ये भी नहीं करना है अपने ही काम को करना है वो मंत्र भी बहुत अच्छा व्यवहार काल के लिए पर जब हम अपना ध्यान उपासना कर रहे हैं और कहीं बाहर की ध्वनि आ रही है उसको नहीं पकड़ना है अब अंदर का ध्यान करना है तो ये परमाणु वृत्ति का स्वरूप बन गया व्यवहार काल में लाभ उठाना है उपासना काल में उनको रोक देना है उपासना काल में भगवान का ध्यान चिंतन करना है अब अगला सूत्र देखते हैं जो सबसे भयंकर बाधक वृत्ति है विपर्य इसमें कोई भी बचा हुआ नहीं है संसार में सब लोग इससे आक्रांत हैं ये हट जाए तो जीवन का उत्थान है भूमिका नहीं गया नपुंसलिंग एक वचन हो गया तो विपर्य है विपरीत जान है विपर्य और कैसा बता स्वयं सूत्र का बता मिथ्याजान विपर्य का नाम है मिथ्या मिथ्याजान है और आगे शब्दों को देखेंगे तो पहले है गे प्रतिष्ठम को लाएंगे प्रतिष्ठा प्रतिपूर्वक दातु स्थागति नृत्यों प्रतिष्ठित होना कहाँ प्रतिष्ठित होना रूप रूपे प्रतिष्ठम रूप प्रतिष्ठम पीछे से उसके व्याकरण लगा रहे हैं उस वस्तु के स्वरूप में प्रतिष्ठित होने का नाम है रूप प्रतिष्ठम पुष्प को पुष्प मानना रूप प्रतिष्ठम हो गया उसी को हम कह सकते हैं तदरूप प्रतिष्ठम पुष्प को पुष्प जानना फल को फल जानना विद्या को विद्या जानना ईश्वर ईश्वर जानना इसका नाम है तदुरूप प्रतिष्ठम अब नई समाप्त लगाओ न तदुरूप प्रतिष्ठम अतदुरूप प्रतिष्ठम जो वस्तु जैसी है उससे भिन्न रूप में उसको देखना संसार में सुख दुख मोह गुले मिले हैं और संसार केवल सुख की वो? दिखाई पड़ती है ना होटली ये क्या है मिथ्या जान है शरीर को ले लो शरीर अशुद्ध है शरीर शुद्ध दिखाई पड़ता है सुंदर ये क्या है मिथ्या जान है मन जड़ है चेतन दिखाई पड़ता है ये मिथ्या जान है संसार अनित्य है दिखता है नित्य ये मिथ्या जान है और आत्मा है चेतन डरते मर जाएंगे ऐसे तो शब्द लगा देना इसकी व्याख्या दो पांच में विशेष करके आएगा गया दो पांच और पंद्रह में बहुत विस्तार से तो सूत्र हो गया है जो वस्तु के स्वरूप से भिन्न स्थिति में अवस्थित होता है अर्थात विपरीत जानना जाननाष्यम भाष्यम पठ तमाण यथ प्रमाण न बा प्रमाणस्य तत्र भूता प्रमाण से तर प्रमा प्रमाण तचंद्रदर्शन सद्वयेन एक चंद्रदर्शन बाध्यते तो सह न प्रमाण ये विपरीय वृत्ति प्रमाण क्यों नहीं है क्योंकि यहाँ दिखाई तो पड़ता से तो बन रही है कहते प्रमाण क्यों नहीं है उत्तर दिया प्रमाण बाध्यते य क्योंकि यह बात प्रमाण से कट जाती है हमको दिखता है मन चलता हुआ दिखता है और जो बुद्धिमान व्यक्ति है जानता लोग है कहते है, मन तो जड़ है तो वो प्रमाणिक हो गए उनकी बात माननी होगी हमको संसार में सुख दिखाई पड़ता है योगी कहते हैं संसार में दुख सना हुआ है उनकी बात प्रमाण हो गई हमारी बात कट गई तो ये प्रमाण क्यों नहीं है क्योंकि प्रमाण से खंडित हो जाता है विपर्यवृत्ति भूतार्थ विषयत्वाद प्रमाण प्रमाण का विषय भूतार्थ यथार्थ हुआ करता है रूप गंद को रूप जानना गंध को गंध जानना मन को जड़ जानना आत्मा को चेतन जानना ये प्रमाण का विषय यथार्थ हुआ करता है जबकि विपर्य में भ्रांति होती हमको रस्ती में सांप की भ्रांति हो गई अंधेरे में डर के भागे चिल्ला पड़े सांप अब प्रकाश लेके आए तो रस्सी थी ज्ञान हट गया हमारा प्रमाण आते ही वो जो डर लगा था हट गया तो प्रमाण का विषय यथार्थ होता है वो रस्सी थी रस्सी रस्सी दिख गई ये प्रमाण हो गया और पहले भ्रांति से सात मान लिया तो दीपक आया तो उसको भ्रांति को हटा दिया तो भूतार्थ विषयत्वाद प्रमाण का विषय सदा भूतार्थ यथार्थ हुआ करता है तत्र उस विषय में प्रमाणे न बाधनम अप्रमाण से दृष्टम करते हैं तत्र प्रमाणेन प्रमाणे अप्रमाण से बाधनम दृष्ट हमेशा अनु अध्ययन कर देंगे उस वाक्य को प्रमाण के द्वारा अप्रमाण का, का बाध देखा जाता है वह तो दृष्टांत आ गया समाधि लग गई तो सारी भ्रांति हट गई हमारी मन के विषय में बुद्धि के विषय में इंद्र के विषय में ऐसे ही तत्व ज्ञान व्यवहार काल में हो गया अभ्यास करते करते विषय में दुःख है ये बुद्धि बन गई पहले सुख ही सुख दिखाई पड़ता था तो अब उसकी बुद्धि ठीक हो गई कि हाँ मुझे पता चल गया कि संसार में तीनों ही हैं दुख भी है दुख भी है और मोह भी है तो दुख की मात्रा इतनी जो प्रभावी है कि दोनों को दबा देती है अब कैसे दृष्टान दिया था जैसे दो चंद्रमा का दिखाई देना किसी को आंख में रोग लग जाए तो उसको दो दिखाई पड़ते हैं आंखे से दबाव ना कभी तभी दो दिखाई पड़ते हैं दीपक के दो बन जाते तीन भी बन जाएंगे तो, तो द्विचंद्र दर्शन दो चंद्रमा का दिखाई पड़ना किसी का आंख में रोग लग गया है उसको दो चंद्रमा दिखाई पड़ते हैं सदविशीर्ण एक चंद्र चंद्र दर्शन जिसकी आँख बिल्कुल निरोग स्वस्थ है उसको एक दिखाई पड़ता है को एक दिखाई पड़ता है जिनकी आँखें स्वस्थ हैं तो स्वस्थ आँख से एक चंद्रमा का दिखाई पड़ना इससे जो दो आँख दो चंद्रमा दिखाई पड़ते हैं वो भ्रांति का निराकरण हो जाता है तो प्रामाणिक प्रकार का भ्रांति का निवारक होता है स्वस्थ तो व्यक्ति प्रमाण बनता है रोगी व्यक्ति प्रमाण नहीं बनेगा जी मेरी मेरे तो अनुभूति है कि संसार में बहुत अधिक सुख है वो बेचारा रोगी है जो योगी कहता नहीं संसार में तीनों है तो उसकी बात ठीक है पर दुख बहुत मान दुख बहुल मान लिया गया क्योंकि दुख प्रभाव बहुत अधिक डाल देता है तो इसलिए उसको दुख बहुल कह दिया गया आगे चलिए सा यम संसर्वाह बहुत ही अविज्ञा है अविद्यासंग मोह, मोह, तो यहाँ बहुत छोटी सी व्याख्या कर दी आगे लंबी व्याख्या करेंगे वो सा इं पंच पर्वा भवती अविद्या अविद्या अर्थात यहाँ अविद्या पढ़ दिया उसको विपरीय ज्ञान अविद्या है ये पाँच विभाग वाली होती है इनके नाम अविद्या है अस्मिता है राग द्वेष अभिनिवेश इनको क्लेश नाम से भी कहा कि व्यक्ति तो पीछते हैं दुख देते नाम क्लेश है क्लिष्टा क्लिष्टा भी आया था तो पांच प्रकार की अविद्या है इन्हीं को पांच क्लेश भी कह देते हैं इन्हीं को हमने सांघ के अंदर पढ़ा था संघ दर्शन में आया था एते एव यही स्व भी अपने नाम के द्वारा इनके और भी नाम नामकरण किए गए हैं पहले के नाम। हाँ, तो इनकी और नाम नाम नाम नाम क्या हैं को को कहते कहते का का का मोह है राग को मोह कहते है राग महामोह द्वेष ये साइंस में पढ़ लिया तो, तो, तो परस्पर पढ़ कर के ना वो सम्मल जुड़ते रहते समास्त्र के तो इनको पांचों इस नाम से भी कह देते हैं तमह मोह महामोह तामिश्र अंध तामिश्र इन पांचों को चित्तमल प्रसंगे न जब चित्तम बल प्रसंग आएगा दूसरे पाद में अविद्या की व्याख्या की जाएगी एक एक करके व्याख्या करेंगे उस प्रसंग में यहाँ पर विस्तार से अभिध्या कहे जाएंगे अभी केवल परिचय है वृत्तियों का इन क्लेशों की व्याख्या हम पाँचों को विस्तार से बताएंगे तो सूत्र हो गया अभी परिय वृत्ति कैसी है जो कि मिथ्याजान है और वस्तु के स्वरूप से उसको भिन्न रूप में जानना मानना अपने आप को रोगी मानना मैं रोगी हूँ आत्मा में थोड़ा रोगी होता है मेरा पेट दुख रहा है तो पेट के साथ दुखने को दुख अपना स्वरूप मानता है तो ये सब अविद्या है इसको जानना कि है रजोगुण का स्वरूप है उभरा क्यों है मेरी मूर्खता और क्या मूर्खताएं नहीं कही हैं जब जब दुख उभर के अपने जीवन में वहाँ अपनी मूर्खता को देखे तो अपनी समझ बनेगी ये हमारी मूर्खता का परिणाम आया दुख कई बार तो दूसरे प्राणी भी हमको दुख देते हैं वो बाधा डाल देते हैं और मानते हैं कि इसने ऐसा कर दिया वहाँ भी हेतु क्या बनता है बाहर का व्यक्ति हेतु तो बनेगा पर मुख्य हेतु नहीं है जैसे कि हिंदुष्ठान बना के देखो सूखा घास है उसमें एक मार्सी स्त्री डाल दो पूरा जल जाएगा उस स्त्री को पानी भी डाल दो बाल्टी में क्या हो जाएगा बुझ जाए तो वह क्यों जल गया वो क्यों बुझ गई उसमें जलने का सामर्थ्य है वो सजाती अग्नि का है वो तो जल जाएगा विस्फोट भी करेगा और पानी विरोधी है पानी में तो नहीं बुझ गई तो माचिस में तो सामर्थ्य था यदि उसको और सहाय सहायता मिल जाती तो बढ़ जाता वही एक माचिस डाल दो पेट्रोल के उसमें पेट्रोल के क्या होता है कुएँ में डाल दो या उसमें डाल दो टैंक में तो कितनी भयंकर आग फैल जाएगी और पानी बुझ जाना है तो सजाति से बढ़ जाता है बिजाति से हट जाता है तो किसी ने हमको थोड़ा सा चिंगारी लगाई नहीं एक चिंगारी है और हमको क्रोध लो मोह आ गया तो मतलब कि हमारे अंदर विस्फोट सामग्री भरी हुई है तो, तो चिंगारी मात्र थी हमारे अंदर विस्फोट हो गया तो कारण कौन बढ़ा रहा है हम हम बने नहीं। नहीं। अच्छा यदि हमारा अंत कारण जान संपन्न है विद्या संपन्न है पानी की सरोवर जैसा है चिंगारी क्या करेगी अपने आप बुझ जाएगी स्थान को दैन सरस्वती आदि हैं उनको लोग अपमान कर रहे हैं पत्थर डाल रहे हैं ये कर रहे हैं वो कोई नहीं कुछ नहीं बोल रहे हैं उपकार किए जा रहे हैं उनके अंदर विद्या नहीं है तो बाढ़ का प्रभाव नहीं पड़ रहा है किसी ने कहा आपका कितना अपमान हो रहा है ये नकली दयानंद बना करके उसका चेहरा काला कर रखा है जूते की माला पहना रखी है ये आपका अपमान हो रहा है हमको थोड़ा सहयोग दो हमको पीटेंगे ही कताना ना ऐसा नहीं करो दयानंद कहा बैठा है बताओ यहाँ बैठा है ये असली दयानंद है ना वो नकली दयानंद है नकली का भी हाल है <laughs> वो नकली है असली ये बैठा हुआ है आप क्यों गुस्सा करते हो मैं तो यहाँ बैठा हूँ तो ये देखो विद्या का स्वरूप ऐसे बनता है विद्या होगी तो ये बाहर की बाधाएं उसको तोड़ती नहीं है नहीं तो बस सारे लड़ाई झगड़े से बात पे हो रहे हैं मेरे को पूछा नहीं मेरा अपमान हो गया और मैं भी ऐसा करूंगा ऐसा करूंगा वैसा करूंगा और महाभारत ये चलती रहती है, ये जो आता है वो भी तो हमारे अंदर सत्यो है ना सत्यों के साथ अविद्या तो कार्य कर रही है वहाँ पर भी विषय आते हैं तो सुख अनुभूति होती है उसको भी रोक दिया जाएगा दुख के समान ये भी तो अभी सुख से तो आरम्भ हो रहा है ये तो आरंभ है ये चिंगारी मात्र है इसकी कहाँ तक अग्नि बढ़ने वाली है इससे फिर दुख द्वेष पैदा होगा जो जब बाधा बनेंगे फिर मोह आएगा अकेला सुख नहीं आता है वो अपने साथ तीनों को लेकर आता है किसी ने पुष्प तोड़ना था सुंदर गुलाब का फूल हाथ बढ़ाया तो कांटा लग गया हाथ में कांटा साथ लगा हुआ है तो ऐसे सुख के साथ में दुख इसके साथ रहता है अबद्ध रहता है सुख दुख मोह अकेला सुख पकड़ नहीं सकते हैं तीसरा सूत्र भी थोड़ा सा कर लेते जितना हो जाएगा सूत्र बोलेंगे शब्द, शब्द जानानुपाती, जानानुपाती, वस्तु ज्ञानानुपाति वस्तुशून्यों विकल्प तो पहले प्रमाण वृत्ति का स्वरूप हो गया उससे ज्ञान की प्राप्ति करते हैं व्यवहार काल में और ध्यान काल में रोक देते हैं और विपर्य को दिन भर रोकना है सदा रोकना है व्यवहार काल में भी और पार्थना काल में भी तीसरी वृत्ति का नाम विकल्प है शब्द जान से जो उत्पन्न होती है अनुगमन करने वाली परंतु वस्तु शून्य ऐसा पदार्थ दुनिया में कहीं है नहीं पर शब्द को सुन के ज्ञान तो बनता है इसका नाम विकल्प वृत्ति है बंध्या का पुत्र बोला बंध्या का पुत्र होता नहीं है पर सुन के एक वृत्ति बनती है वस्तु कहीं नहीं आकाश का पुष्प ख पुष्प खा कहते पुष्प बोलते है एक वृत्ति बने कोई ऐसा पुष्प होगा शब्द तो ज्ञान से वृत्ति बनती है पर वस्तु होता नहीं इसका है इसका नाम विकल्प है पढ़िया स न प्रमाण उपारोही नियत उपारोह च वस्तुशून्य शब्द ज्ञान शब्द ज्ञान महात्म्य निबंधना व्यवहार दृश्य तद्यथा चैतन्य पुरुषस्य से स्वरूपमें ये तरफ ये वृत्ति जो विकल्प है ना तो प्रमाण के अंतर्गत है प्रमाण उपारोही अंतर्गत और ना विपर्य विपर्य के अंतर्गत भी नहीं है प्रमाणु तो यथार्थ होता है विपर्य विपरीत होता है यहाँ वस्तु होती ही नहीं है। क्या समझ गया प्रमाण यथार्थ को बताने वाला बताता है और विपर्य में भ्रांति होती है और यहाँ वस्तु होता ही नहीं केवल शब्द रहता है इतना अंतर हो गया तो ना प्रमाण के अंतर्गत है न विपर्य के अंतर्गत है वस्तु शून्य वस्तु के न होने पर भी शब्द जान की महिमा से निबंधन होता हुआ व्यवहार देखा जाता है शब्द की महिमा से बंधा हुआ व्यवहार देखा जाता है कैसे था चैतन्यम पुरुषस्य से स्वरूप किसी ने कहा चेतनता पुरुष का स्वरूप है अब सुनते ही बनेगा पुरुष का स्वरूप चेतना है जबकि पुरुष ही चेतन है अलग से कोई चेतना उसके साथ जुड़ती नहीं है चेतन ही पुरुष है पुरुष ही चेतन है वहाँ पर गुणगुणी एक ही बताए जा रहे हैं आगे चलो यदि यदा चिति तथा चिथ्य रे पुरुष तदा किश्य भौती च व्यपदेश गौरी की तथा प्रतिषिध्य वस्तुधर्मा निष्क्रिय तक इतना पुरुष तक जब चिथि चेतना ही पुरुष है तब पुरुष की चेतनता कहकर क्या बताना चाहते हो पंक्ति धन जदा जब चिति एवं पुरुषा चेतन ही चेतना पुरुष का स्वरूप है तदा तब किसके द्वारा आप कथन कर रहे हो कि चेतना पुरुष का स्वरूप है प्रश्न उठाया गया है भवती ऐसा बोलने पर चेतना पुरुष का स्वरूप है ऐसा बोलने पर वृत्ति तो बनती है कैसे बनती है जैसे कहा कि चैत्र की गाय यहाँ दो चीज़ें अलग अलग हैं चैत्र अलग है गाय अलग है स्वस्मी संबंध है ऐसे ही पुरुष की चेतनता में दो चीज़ें नहीं हैं चैत्र की गाय चैत्र व्यक्ति है गाय उसका पशु है ऐसे पुरुष की चेतन पुरुष अलग है उसके चेतना उसकी चेतना कोई उसकी हो कोई अलग पहचान हो कोई उसकी गाय बिछड़ी हो ऐसा तो नहीं है चेतना पुरुष का ही स्वरूप है उससे अलग चीज़ नहीं है परंतु ऐसा जब गाय बोलते हैं चैत्र की गाय ऐसे बोलने पर वृत्ति तो बनती है हाँ ईश्वर का आनंद ईश्वर अलग है आनंद अलग है ऐसा कहीं बुद्धि बन सकता है ईश्वर का आनंद मिलता समाधि में ये भाषा व्यवहार हो सकता है पर यथार्थ नहीं है आनंद स्वरूप परमात्मा है ईश्वर और आनंद में ष्टी संबंध नहीं है ईश्वर का आनंद जैसे मेरा घर ठीक है ना तो मेरी पुस्तक में संबंध है पुस्तक अलग में अलग हूँ ऐसे परमात्मा का आनंद अलग है? नहीं है इसी को और समझाए उसी प्रकार से प्रतिसिद्ध वस्तु वस्तुधर्मा निष्क्रिया पुरुषा, जैसे घटे आदि पदार्थ होते हैं टूटते फूटते रहते हैं सक्रिय पदार्थ हैं इसी प्रकार से जीवात्मा में जीवात्मा को निष्क्रिय कहा गया है प्रतिसिद्ध धर्मा, वस्तु के धर्म क्या है उत्पत्ति है विनाश है घटना है बढ़ना ये वस्तुओं के धर्म हैं प्रतिसिद्ध वस्तुधर्मा इन धर्मों को पुरुष में निषेध किया गया है उसको निष्क्रिय कहा गया निष्क्रिय पुरुष कोई माने कि ऐसा कोई धर्म है जो आत्मा में रहा करता है निष्क्रिय धर्म रहता है जैसे कि व्यक्ति के अपने हाथ पैर पैरा दिगे ऐसे कोई निष्क्रिय धर्म होगा आत्मा में रहता हो ऐसा भी नहीं है वहां तो इन प्राकृतिक पदार्थों के धर्मों को निषेध किया है घड़ा उत्पन्न हुआ है बन गया है अब टूट गया नष्ट हो गया जायते अस्थि विपरणते वर्धते अब खतस्ति विकार है ऐसा कोई विकार भाव पदार्थ वाला आत्मा में नहीं है इस अर्थ में आत्मा को निष्क्रिय कहा गया है प्रसिद्ध वस्तु धर्म कहा गया है वास्तव में आत्मा में कोई ऐसा धर्म नहीं है जो उसके साथ अलग से जुड़ने वाला हो उसका स्वरूप निषेध पर कथन कर दिया गया है इस निषेध को बताने के लिए दृष्टान दिया जा रहा है, है पूरी पंक्ति पढ़ लो गम्यते तथा धर्मा पुरुषे इति उत्पत्ति निवृत्तौ धात्व मात्र अवगम्यते धर्म पुरुष अत्रम्यतेम तथा स इति तो आत्मा में निष्क्रियता कोई धर्म अलग से रहता नहीं है अब तिषति बाण बाण ठहरता है ये हो गया वर्तमान काल के लिए हो गया लट प्रत्यय हो गया था ठहरेगा लटकार हो गया सीत ठहर गया भाव वाला। ठहरता है ठहरेगा ठहर गया इस कथन में केवल मात्र गति निवृत्ति पता चले कि बाण ठहरता है ठहर गया वहां पर कोई ऐसी क्रिया नहीं हो रही अलग से हो रही जैसे कि खाना भोजन पकड़ा हो तो ऐसी कोई क्रिया हो रही हो घड़ा बन रहा है कोई क्रिया नहीं रहे बाण ठहरता है अब ठहर जाएगा ठहर गया अर्थात गति गति रुक गई गति रुकने वाली गति रुकेगी रुक गई केवल गति की निवृत्ति बताई जा रही है वहीं कोई बाण में कोई अलग से क्रिया व्यवहार नहीं हो रहा है इस दृष्टांत से समझाया जा रहा है इसी प्रकार से अनुत्पत्ति धर्म पुरुषा पुरुष में कहा अनुत्पत्ति धर्म है वहाँ कोई क्रिया नहीं है अनु उत्पत्ति धर्म का निषेध मात्र है अनुपत्ति धर्म पुरुष उत्पत्ति धर्म से अभाव मात्र अवगम्य वहां पर आत्मा उत्पन्न नहीं होता है इस धर्म का उत्पत्ति धर्म का अभाव मात्र जाना जाता है ऐसा कोई अन्वयी धर्म नहीं जो पुरुष साथ रहता हो उत्पत्ति धर्म अनुपत्ति धर्म जैसे गाय के अंदर उसके शरीर आदि अवय होते हैं अलग अलग ना ऐसा कोई वहाँ पर पुरुष का अन्वयी धर्म नहीं है तस्माद इस हेतु से ये विकल्पित व्यवहार होता है धर्म इससे हमारा व्यवहार की सिद्धि होती है वास्तव में ये विकल्प का स्वरूप यथार्थ नहीं होता है शब्द से व्यवहार हम करते हैं आत्मा के चेतनता में भी केवल समझाने के लिए है आत्मा चेतन है आत्मा उत्पत्ति धर्म से रहित है यहाँ बताकर कि उत्पत्ति धर्म का निषेध बताया मात्रा है कोई उसका स्वरूप ऐसा नहीं है आत्मा तो निप्त ही है और दृष्टान देके उसको समझा देते हैं जैसे कि बोलते हैं भूत बोलते हैं भूत जंगल भूत होते हैं भूत भी कोई ऐसा नहीं होता है शब्द तो है भूता भूतकाल में चला गया इस पर कोई व्यक्ति ऐसे जिसके मन में पहले संस्कार बना हो भूत होते जंगल बैठा था गया संध्या करने के लिए ध्यान लगाऊँ कहीं पीछे लोग बात करते हैं यहाँ बहुत बड़े भूत रहते हैं पकड़ लेते हैं मार देते हैं और भार गया छोड़ कर संध्या दिया वो तो ऐसी भ्रंती हो जाती है पर इस वृत्ति का स्वरूप कैसे उपासन में बाधक बनता है मैं उस अब तक समझ में आया नहीं इतना और कोई इसके बाधा भी नहीं लगी फिर सूत्र है तो पढ़ लिया विपरीय पता चलता है स्मृति पता चलती है प्रमाण का भी है विपरीय सब कुछ है पर विकल्प वाला ऐसा लगता हो क्योंकि सुनते सुनते जान बन गया हम आत्मा है परमात्मा का आनंद परमात्मा से अलग नहीं है आत्मा की चेतनता हमारा स्वरूप है शरीर हमारा अपना शरीर रहने का निवास है तो ज्ञान की भी ठीक होने से भी इस प्रकार की भ्रांति ना होना फिर लोग में बोलते हैं सूर्योदय हो गया ये क्या है ये भी एक प्रकार की विकल्प वृत्ति है धरती सूर्य के सामने आ गई है वस्तुतः पर ऐसी भाषा बोलेंगे आप ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं उतरो हरिद्वार आ गया हरिद्वार आया है क्या हमारी ट्रेन आ गई बोलते क्या हैं हरिद्वार आ गया हम अर्थ वही लेते हैं कि हमको उतरना है हमारा स्टेशन आ गया है पर बोला जाता हरिद्वार आ गया यह हमारी ट्रेन आ गई सारी भाषा विकल्प वाली ही है सिद्धांत रूप में हम यहाँ पहुंच गए प्राप्ति से गौण कथन चाहिए गौण कथन है पर इससे व्यवहार चलता है देखो मेरी आत्मा नहीं मानती है। लोग होते हैं मेरी आत्मा नहीं मानती है क्या मेरी आत्मा कोई अलग चीज है क्या मैं आत्मा ही तो हूं मतलब मेरा जान इसको स्वीकार नहीं करता यह भाव है ऐसी भाषा बोलना भी ठीक नहीं है मेरे को अच्छा नहीं लगता है मेरे को क्या होता है मैं समझ मना कर ऐसी भाषा मत बोलो मेरे को तेरे को मुझको अच्छा नहीं लगता सीधी बात है मुझको भी बात अच्छी नहीं लगी हाँ मेरे को बात पसंद नहीं है मेरे को मेरे। नहीं वहाँ भेद दिखलाना मेरे को मेरा मेरा कौन है मेरे को तो वो भाषा इस प्रकार भाषा बोलेंगे तो भरान भ्रांति पैदा होती है और साधना के लिए भी भाषा अच्छी नहीं है साधना वाली वृत्ति की भाषा बहुत नपी टोली बहुत सुव्यवस्थित हो उसमें ना अहंकार हो ना निराशा हो ना किसी को धमका हो ना ना किसी को डम बहुत कहते नीचे गिराना होता है डू डाउन करना दबाना हो सत्य मधुर हितकारी सार्थक भाषा बोलना सीधी सीधी भाषा बोलना कई बार लोग भाषा को इतना क्लिष्ट बना देते हैं, लोग समझ ना पाए बहुत बड़ा विद्वान है क्या बोलता है ये पता है नहीं बोलता है मुझे तो इसकी भाषा बहुत सरल होती है सार होती है थोड़े शब्दों में बहुत अधिक भाव को कह देती है तब देखो ही नहीं सोचते बड़े बड़े व्याख्या लोग किताए बना हैं मूल देखो तो छोटा सा है अब सूत्र और थोड़े से हैं तो ऋषियों की भाषा में बहुत अधिक परमात्मा का ज्ञान विज्ञान उसमें संकलित होता है तो उनके ग्रंथों को पढ़ना विचारना इससे हमारा मार्ग प्रशस्त होता है तो तीन वृत्तियों का स्वरूप बन गया समझ में आया इसको कल और जी हाँ माता जी हाँ जी यह इस, इस तो तो है तो। वसीस आलू पर नहीं ट्रैप